और इसी के बाद विजय शास्त्री जी इंदौर से पूछती हैं कि किसी लड़की को अगर शादी नहीं करनी हो तो एक टाइम के बाद उसके मायके में उसके लिए जगह नहीं होती जहां वो काम करती है वर्किंग प्लेस वहां कोई ना कोई भूखा भेड़िया मिल ही जाएगा लोग शांति से उसे जीने नहीं देते तो इस दुनिया में लड़की का कहाँ जाए रहे कैसे रहे शांति से ये बहुत ठीक बात है दीदी ये आपके लिए जो पीड़ा लायक सभी के लिए पीड़ादायक है खासकर जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं उसमें तो आप बहुत अच्छे से समझ ही सकते हैं अगर रेग लाइन में कहा जाए लड़की यहाँ जिस घर में पैदा होती है हिंदुस्तान में बचपन से उसको ये सिखाया जाता है घर तेरा नहीं है और जिस घर में वो शादी करके जाती है वो वो वो सारे लोग मिलकर कभी भी वो घर उसका होने देते नहीं हैं ये सो सीधी सी बात है तो आप एक लड़की होकर कभी भी इस संसार में ठीक से जी नहीं सकती ये गारंटी मान लीजिए आप ठीक तब क्या रास्ता है रास्ता यही कि आप एक माना हो के जिए है ना तो माना होने का क्या महत्व है इसको समझिए कोशिश करिए तो एक जैसे आप माना हो जाएंगे आप देखेंगे दोनों परिस्थितियों को आपके नियंत्रण में आ जाएगी है ना और जब तक आप लड़कियों के रूप में जिएंगी, तब तक ये दिक्कतें रहने वाली है तब आप में एक ग्रोथ होने की जरूरत है प्राकृतिक रूप से आपका शरीर स्त्री का शरीर है मानसिकता में इस शरीर के साथ आप भी हो जुड़ी हुई तो एक आपके मानसिकता में एक माना होने का कद क्या होता है हैसित क्या होती है उससे अगर आप अवगत हो गए वैसे आप जीने की योग्यता आप में आ गई तब तो इन सभी तरह के दिक्कतों से आप बच सकते हैं अन्यथा बचने की कोई जगह नहीं है आप देख रहे हो बड़े से बड़े आईपीएस अधिकारियों के साथ भी ये सब हो ही रहा है अब फीमेल के साथ हो रहा है ऐसा नहीं मेल के साथ भी कुछ ना कुछ हो ही रहे तो दोनों तरह की चीजें हैं तो सोचिए क्या हो सकता है मानव बनने के लिए क्या कर सकती है सोचिए कुछ दम बची है कि नहीं बची है आपको